देवी भागवत तीसरा स्कंध भगवान राम ने पूछा दयानिधे आप सर्वज्ञान सम्पन्न है विधि पूर्वक यह बताने की कृपा करें कि वे कौन देवी हैं उनका क्या प्रभाव है वे कहां से अवतरित हुई हैं तथा उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है नारद जी बोले राम सुनो वह देवी आद्या शक्ति है सदा सर्वदा विराजमान रहती है उसकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है आराधना करने पर दुखों को दूर करना उसका स्वाभाविक गुण है रघुनंदन ब्रह्मा प्रवृत्ति संपूर्ण प्राणियों के निमित्त कारण वही है उस शक्ति के बिना कोई भी हिल डुल तक नहीं सकता मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं इनमें जो मंगल शक्ति भाषित होती है वही यह देवी है त्रिलोकी में जो सत्य सत्य कहीं कोई भी वस्तु सत्तात्मक रूप से विराजमान है उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है जिस समय किसी की भी सत्ता नहीं थी उस समय भी इस प्रकृति शक्ति देवी का परिपूर्ण विग्रह विराजमान था इसी की शक्ति से एक पुरुष प्रकट होता है और उसके साथ यह आनंद में निमग्न रहती है यह युग के आरंभ की बात है उस समय यह कल्याणी निर्गुण कहलाती है इसके बाद यह देवी सगुण रूप से विराजमान होकर तीनों लोकों की सृष्टि करती है इसके द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि देवताओं का सृजन और उनमें शक्ति का आधान होता है इस देवी के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर प्राणी जन्म जन मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है इस देवी को जानना परम आवश्यक है वेद इसके बाद प्रकट हुए है अर्थात वेदों की रचना करने का श्रेय इसी को है ब्रह्मा आदि महान महानुभावों ने गुण और कर्म के भेद से इस देवी के अनंत नाम बतलाए हैं और वैसी ही कल्पना भी की है मैं यहाँ कहाँ तक वर्णन करूँ धुनंदन आकार से व पर्यंत, जितने वर्ण और स्वर प्रयुक्त हुए हैं उनके द्वारा भगवती के असंख्य नामों का ही संकलन होता है भगवान राम ने कहा विप्रवर आप इस व्रत की संक्षिप्त विधि बतलाने की कृपा करें क्योंकि अब मैं पूर्वक श्री देवी की उपासना करना चाहता श्री बोले राम, समतल भूमि पर एक सिंहासन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को पधराओ और नौ रात तक उपवास करते हुए उनकी आराधना करो पूजा सविधि होनी चाहिए राजन मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा क्योंकि देवताओं का कार्य शीघ्र सिद्ध हो इसके लिए मेरे मन में प्रबल उत्साह हो रहा है व्यास जी कहते हैं परम प्रतापी भगवान राम ने मुनिवर नारद जी के कथन को सुनकर उसे सत्य माना एक उत्तम सिंहासन बनवाने की व्यवस्था की और उस पर कल्याण में भगवती जगदम्बा के विग्रह को पझराया व्रति रहकर भगवान ने विधि विधान के साथ देवी पूजन किया उस समय आश्विन मास आ गया था उत्तम किसकंधा पर्वत पर जय व्यवस्था हुई थी नौ दिनों तक उपवास करते हुए भगवान राम इस श्रेष्ठ व्रत को संपन्न करने में संलग्न रहे विधिवत होम पूजन आदि की विधि भी पूरी की गई नारद जी के बतलाये हुए इस व्रत को राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रेम पूर्वक करते रहे अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई पूजा होने के उपरांत भगवती सिंह पर बैठी हुई पधारे और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को दर्शन दिए पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में वे कहने लगी भक्त की भावना ने भगवती को परम प्रसन्न कर दिया था